पत्रावली एक सौ छियालीस श्री सिंगारा वेलू मुदलियार को लिखित संयुक्त राज अमेरिका तीस नवंबर अठारह सौ चौरानबे प्रिय कीडी तुम्हारा पत्र मिला तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है मालूम हुआ तुमने रामकृष्ण का त्याग नहीं किया है जानकर सुखी हूँ उनके संबंध में जो अद्भुत कथाएं प्रकाशित हुई है उनसे और जिन अहमकों ने उन्हें लिखा है उन लोगों से तुम दूर रहोगे यही मेरा सुझाव है वे बातें सही है जरूर किंतु मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि ये मूर्ख इन सारी बातों को इधर से उधर कर खिचड़ी बना डालेंगे उन्होंने अर्थात श्री रामकृष्ण ने कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातों के द्वारा शिक्षा दी है फिर सिद्धि चमत्कार वगैरह बेकार की बातों में इतना क्यों उलझे हो अलौकिक घटनाओं की सत्यता प्रमाणित कर देने से ही धर्म की सच्चाई प्रमाणित नहीं होती जड़ के द्वारा चेतन का प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता ईश्वर या आत्मा का अस्तित्व अथवा अमृतत्व के साथ अलौकिक क्रियाओं का भला क्या संबंध हो सकता है तुम इस बातों में अपना सिर मत खपाओ तुम अपनी भक्ति को लेकर रहो मैंने तुम्हारा सारा दायित्व अपने ऊपर लिया है इस संबंध में निश्चिंत रहो इधर उधर की बातों से मन को चंचल मत करो रामकृष्ण का प्रचार करो जिसे पान करके तुमने अपनी तृष्णा बिटाई है उसे दूसरों को पान कराओ तुम्हारे प्रति मेरा यह आशीर्वाद सिद्धि तुम्हें करतलगत हो व्यर्थ की दार्शनिक चिंताओं में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं अपनी धर्मांध्रता से दूसरों को विरक्त न करो एक ही काम तुम्हारे लिए यथेष्ट है रामकृष्ण का प्रचार भक्ति का प्रचार इसी काम के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ किए चलो यदि तुम्हारे मन में अबोध की भांति फिर ऐसे प्रश्न जगे तो समझना मुक्ति और सिद्धि तुम्हें मिलने में अब देर नहीं अभी प्रभु का नाम प्रचार करो सदा आशीर्वाद सहित विवेकानंद एक सौ सैतालीस डॉक्टर नजुंदा राव को लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका तीस नवंबर अठारह प्रिय डॉक्टर राव तुम्हारा सुंदर पत्र मुझे अभी अभी मिला तुम श्री राम कृष्ण को समझ सके जानकर मुझे बड़ा हर्ष है तुम्हारे तीब्र वैराग्य से मुझे और भी आनंद मिला ईश्वर प्राप्ति का यह एक आवश्यक अंग है मुझे पहले से ही मद्रास से बड़ी आशा थी और अभी भी विश्वास है कि मद्रास से वह आध्यात्मिक तरंग उठेगी जो सारे भारत को प्लावित कर देगी मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूँ ईश्वर तुम्हारे शुभ संकल्पों का वेग उत्साह के साथ बढ़ाता रहे परंतु मेरे बच्चे यहाँ कठिनाइया भी है पहले तो किसी मनुष्य को शीघ्रता नहीं करनी चाहिए दूसरे तुम्हें अपनी माता और स्त्री के संबंध में पूर्वक विचारों से काम लेना उचित है सच है और तुम यह कह सकते हो कि आप श्री राम के शिष्यों ने संसार त्याग करते समय अपने माता पिता की संपत्ति की अपेक्षा नहीं की मैं जानता हूं और ठीक जानता हूं कि बड़े बड़े काम बिना बड़े स्वार्थ त्याग के नहीं हो सकते मैं अच्छी तरह जानता हूं, भारत माता अपनी उन्नति के लिए अपने श्रेष्ठ संतानों की बली चाहती है और यह मेरी आंतरिक अभिलाषा है कि तुम उन्हीं में से एक सौभाग्यशाली हो गए संसार के इतिहास से तुम जानते हो कि मनुष्य महापुरुषों ने बड़े बड़े स्वार्थ त्याग किए और उनके शुभ फल का भोग जनता ने किया अगर तुम अपनी ही मुक्ति के लिए सब कुछ त्यागना चाहते हो तो फिर वह त्याग कैसा क्या तुम संसार के कल्याण के लिए अपनी मुक्ति कामना तक छोड़ने को तैयार हो तो तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो इस पर विचार करो मेरी राय में तुम्हें कुछ दिनों के लिए ब्रह्मचारी बनकर चाहिए अर्थात कुछ काल के लिए स्त्री संग छोड़कर अपने पिता के घर में ही रहो यही कुटीचक अवस्था है संसार के हित कामना के लिए अपने महान स्वार्थ त्याग के संबंध में अपनी पत्नी को सहमत करने की चेष्टा करो अगर तुम में ज्वलंत विश्वास सर्व विजयिनी प्रीति और सर्वशक्तिमयी पवित्रता है तो तुम्हारे शीघ्र सफल होने में मुझे कुछ भी संदेह नहीं धन मन और प्राणों का उत्सर्ग करके श्री कृष्ण के शिक्षाओं का विस्तार करने में लग जाओ क्योंकि कर्म पहला सोपान है खूब मन लगाकर संस्कृत का अध्ययन करो और साधना का भी अभ्यास करते रहो कारण तुम्हें मनुष्य जाति का श्रेष्ठ शिक्षक होना है हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कोई आत्महत्या करना चाहे तो वह नहरनी से भी काम चला सकता है परंतु दूसरों को मारना हो तो तोप तलवार की आवश्यकता होती है समय आने पर तुम्हें वह अधिकार प्राप्त हो जाएगा अब तुम संसार त्याग कर चारों ओर उनके पवित्र नाम का प्रचार कर सकोगे तुम्हारा संकल्प शुभ और पवित्र है ईश्वर तुम्हें उन्नत करे परंतु जल्दी में कुछ कर न बैठना पहले कर्म और साधना द्वारा अपने को पवित्र करो भारत चिरकाल से दुख सह रहा है सनातन धर्म दीर्घ से अत्याचार पीड़ित है परंतु ईश्वर दयामय है वह फिर अपनी संतानों के परित्राण के लिए आया है पतित भारत को उठाने का मिला है। कृष्ण के पद प्रांत में बैठने पर ही भारत का उत्थान हो सकता है। उनके एवं शिक्षाओं को चारों ओर फैलाना होगा। समाज के रोम रोम में उन्हें भरना होगा यह कौन करेगा श्री कृष्ण की पता का हाथ में लेकर संसार की मुक्ति के लिए अभियान करने वाला है कोई नाम और यश ऐश्वर्य और भोग का यहाँ तक कि एहलोक और परलोक की सारी आशाओं का बलिदान करके अवनति की बाढ़ रोकने वाला है कोई कुछ ने इसमें अपने अपने को दिया है, अपने प्राणों का विसर्ग कर दिया है परंतु इनकी संख्या थोड़ी ही है हम चाहते हैं कि ऐसे ही कई हजार मनुष्य आए और मैं जानता हूं कि वे आएंगे मुझे हर्ष है कि हमारे प्रभु ने तुम्हारे मन में उन्हीं में से एक होने का भाव भर दिया है वह धन्य है जिसे प्रभु ने चुन लिया तुम्हारा संकल्प शुभ है तुम्हारी आशाएं उच्च है घोर अंधकार में डूबे हुए हजारों मनुष्यों को प्रभु के ज्ञानालोक के सम्मुख लाने का तुम्हारा लक्ष्य संसार के सब लक्ष्यों से महान है परंतु मेरे बच्चे इस मार्ग में बाधाएं भी है जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा पवित्रता धैर्य और अध्यवसाय इन्हीं तीनों गुणों से सफलता मिलती है और सर्वोपरि है प्रेम तुम्हारे सामने अनंत समय है अतएव अनुचित शीघ्रता आवश्यक नहीं यदि तुम पवित्र और निष्कपट हो तो सब काम ठीक हो जाएंगे हमें तुम्हारे जैसे हजारों की आवश्यकता है जो समाज पर टूट पड़े और जहाँ कहीं वे जाए वहीं नए जीवन और नई शक्ति का संचार कर दें ईश्वर तुम्हारी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे सस्नेह आशीर्वाद के साथ विवेकानंद कुमारी एक सौ अड़तालीस कुमारी मेरी हेल को लिखे एक सौ अड़सठ ब्रैटल स्ट्रीट कैम्ब्रिज आठ दिसंबर अठारह सौ चौरानबे बहन मैं तीन दिन से यहाँ हूँ हम लोगों ने श्रीमती हेनरी सामरशेट का श्रेष्ठ व्याख्यान सुना मैं यहाँ वेदांत एवं दूसरे विषयों पर हर सुबह क्लास लेता हूँ अब तक तुम्हें वेदांत की प्रति जो मैंने मदर टेम्पल के यहाँ तुम्हारे पास भेज देने के लिए छोड़ दी थी मिल गई होगी दूसरे दिन मैं स्पार के यहाँ भोजन पर गया मेरे विरोध के बावजूद उस दिन उन्होंने मुझसे अमेरिकन लोगों की आलोचना करने का आग्रह किया खेद है यह उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा निश्चय ही ऐसा करना सर्वथा असंभव है मदर चर्च और शिकागो के उस परिवार का क्या समाचार है बहुत दिनों से उनका कोई पत्र नहीं मिला है समय होता तो पहले ही तुमसे मिलने शहर दौड़ गया होता पूरा दिन मुझे व्यस्त रहना पड़ता है खेद है कि तुमसे नहीं मिल सकूँगा अगर तुम्हें समय हो तो लिखो और मैं अवसर हाथ लगते ही तुमसे मिलने का प्रयत्न करूँगा जब तक मैं यहाँ रहूंगा यानी इस मास के सत्ताईस या अट्ठाईस तारीख तक मिलने का मेरा समय अपराध ही, ही होगा प्रातः बारह या एक तक मुझे बहुत व्यस्त रहना होगा तुम सबों को मेरा प्यार तुम्हारा सदा स्नेही भाई विवेकानंद एक सौ उनचास कुमारी कैम्ब्रिज दिसंबर अठारह सौ चौरानबे परिवहन अभी तुम्हारा पत्र मिला अगर यह तुम्हारे सामाजिक नियमों के प्रतिकूल न हो तो श्रीमती ओलीवुल कुमारी फार्मर और शिकागो की शारीरिक विज्ञानवीद श्रीमती एडम्स से मिलने क्यों ना आ जाओ किसी भी दिन तुम उनसे वहां मिल सकती हो सदा स्नेह तुम्हारा विवेकानंद एक सौ पचास कुमारी मेरी हेल को लिखित कैम्ब्रिज इक्कीस दिसंबर अठारह सौ चौरानवे परिवहन तुम्हारे पिछले पत्र के बाद कुछ नहीं मिला अगले मंगलवार को मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ इस बीच तुम्हें श्रीमती बुल का पत्र मिला होगा अगर यह तुम्हें स्वीकार न हो तो किसी भी दिन आने में बड़ी मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अब मुझे समय है क्योंकि अगले रविवार को छोड़कर व्याख्यान क्रम समाप्त प्राय है सदा तुम्हारा विवेकानंद